श्रीमद्भागवत महापुराण दशम दसमस्क अथाष्टाशीतमोध्या शिवजी का सकटमोचन राजवाच देवासुरष्ये सू भज शिव शिव तु धनो भोजा न तो राजा परीक्षित ने पूछा भगवन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 शिव शक्ति युत शस्वत त्रृलिंगो गुण संवृत वैकारिक तामस्य हम त्रिधाम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शिवजी सदा अपने शक्ति से युक्त रहते हैं वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा संहार के अधिष्ठाता हैं अहंकार के तीन भेद हैं वैकारिक तेजस और तामस ततो विकारा अभुवन सुकंचन उपधावन विभूतीना सर्वासामुथे गतिम् त्रिविध अहंकार से सोलह विकार हुए दस इंद्रियां, पाँच महाभूत और एक मन अतः इन सबके अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है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 स्वस्व मेधे निवृत्ते स्वस्वेधे सुराजा युष्मत्तामह श भगवत धर्मुत परीक्षित जब तुम्हारे दादा धर्मराज युष्ठिर अश्वेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था स आह भगवान सस्मी प्रीतः शुश्रूषे प्रभु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 यस्हनुगृहना भी हरिष्य तनहेह तथो ततो धनं त्यस्य स्वजना दुख दुखितम भगवान श्रीकृष्ण ने कहा राजन जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सवे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं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 आशुतोष हैं वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं उसे पाकर वे उच्चृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं श्री शु कु ब्रह्म विष्णु शिवा दे सद्य साप प्रसाद ओंग शिवो ब्रह्मांचाचुत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान दोनों में समर्थ हैं परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं अतोदाह महम मितिहास पुरातनम विकाशुराजगिरीशोवरम दत्वा प्रसंकम इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं भगवान शंकर एक बार व्रकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे वृको नामासकुनेथिनादम दृष्टुतोष देवे सुत्री सुमति परीक्षित ब्रकासुर शकुनी का पुत्र था उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी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 वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध पर बैठ, कर बैठते हैं जो दथाश्यण जोस्तुष्टोर वो ऐश्वर्य मतुलम धत्वा तथा सुकटम रावण और बाणासन्य केवल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 परीक्षित जैसे जगत में कोई दुख आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणामशु से बचा लेते हैं वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने ब्रकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया उनका स्पर्श होते ही ब्रकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए तमाह चांगाल यमरा प्रपद्यम अहो तयात्मा तो मृतमर्ध्य ते वृथा भगवान शंकर ने ब्रिकासूर कहा प्यारे ब्रिकासुर बस करो बस करो बहुत हो गया मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ तुम मुँह मांगा वर मांग लो अरे भाई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 इतुक्त सोसुरो नूनम घोरी हरन लाल सह सदर परीक्षार्थम शुद्धि किलासुरह सहस्तम धा तुम्हारे भेसो स्वृतिब भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर ब्रिकास के मन में यह लालसा हो आया कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए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 यत्नारायण साक्षना परमागति शांता नृत दंडा यथो न वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं एकमात्र वे ही उन संन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं वह कुंठ में जाकर जीव को फिर लौटा लौटना नहीं पड़ता तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान वृजनार्दन दूरा प्रत्युदिया वटको योगमाया भक्त भय भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं तब वे अपनी योगमाया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे मृकासुर की ओर आने लगे मेखला जनदंडाक्षय तेजसाग्निर्वज्वल अविवाद आमा से चतम कुछ भी नहीं भगवान ने मूंज की मेखला काला मृगचर्म और रुद्राक्ष माला धारण कर रखी थी उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो वे हाथ में कुछ लिए हुए थे वृकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया श्री भगवान वाच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 इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए यदि न श्रवणाजा जस्मद्यवसित विभो भण्यता प्राय सा पुम भेर धित स्वार समीहते आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं इस समय तो आप क्या करना चाहते हैं यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बताइए क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं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 दक्ष प्रजापति के हिसाब से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है यदि वस्तत्र विस्तंभो दानविंद्र जगदगुर तरह शिवसी हस्त प्रतीयताम दान, दान राज आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं आप यदि सब अब भी उसे जगतगुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए यद्य सत्यम वचो कथं तरवाचम नक्ताल तम पुनः दानों सिरोमणे यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए जिससे फिर कभी वह झूठ न बोल सके इत्थम भगवत चिवचोल भिन्नधतः सृष्णि परीक्षित भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही इस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया अथापद भिन्न सिरा भद्राहति वत्ना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 देवर से पितगंधर्वा मोचिता संकट शिव पापी वृकासुर की मृत्यु से देवता ऋषि पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए मुक्त गिरीशम अभ्याह भगवान पुरषोत्तम अहो देव महादेव पापो यं स्वयन पापना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 फिर स्वयं जगदगुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह कैसे सकता है या एवं अव्याशक्त्योद्वन्वत पर साक्षात्मात्मनोहर हे गिरीत्रोक्ष श्रृणोति विमुचते संसिति तथारि भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र है